त्र विचार ये कर्म के कारण से जन्म होता है कर्म का विपाक उसका जो फल है वह जाती आयुर्भोग है जातीय मैने जन्म जन्म संबंधी ही आयु और भोग होता है अभी विचारणीय विषय यह है कि भाई कर्म से जो होगा जन्म वह कितने कर्मों से होता है؟, है एक कर्म से एक जन्म मिलेगा एक कर्म से अनेक जन्म मिलेगा या अनेकों जन्मों से अनेकों जन्म मिलेंगे कर्मों से अनेकों जन्म या अनेकों कर्मों से एक जन्म मिलेगा क्या व्यवस्था है यह जानने के लिए आरम्भ करते विचार किम एकम कर्म, कर्म एकस्य जन्म न कार्णं? अथ एकम कर्म अनेक जन्म आक्षिपति क्या एक कर्म एक जन्म का कारण होता है अथवा एक कर्म अनेक जन्म का कारण होता है दूसरा पक्ष द्वितीय विचारणा किम अनेकं कर्म अनेकं जन्म निर्वर्त अथ अनेक कर्म एक जन्म निर्वर्त या अनेक जन्म कर्म मिल करके अनेक जन्मों को उत्पन्न कर देते हैं या अनेक कर्म इकट्ठे हो करके एक जन्म के प्रति होते हैं लेकिन सर्वम कर्म पक्ष ही नहीं है सर्वम कर्म अनेकम जन्म या सर्वम कर्म एकम जन्म ये प्रश्न ही नहीं है ये सारे कर्म मिल के एक जन्म दे देता आगे कर्म ही नहीं रह जाएगा काम में खत्म हो जाएगी सर्व पक्ष तो है ही एक पक्ष अनेक पक्ष है दोनों में दो दो बात कर दिया एक से एक है या एक से अनेक है अथवा अनेक से अनेक है अथवा अनेक से एक है उनमें से चौथा ही इष्ट है बाकी तीन में दोष दिखाएंगे नावल एकम कर जन्म कारणम अकस्मात एक कर्म एक जन्म का कारण होगा हा? एक एक कर्म भी आपको एक एक जन्म देने लग जाए तो कितने कर्म है, है? समझ ही नहीं है सबको भोगने के लिए कितना दे अब ये कोई आपने चाय पी लिया, एक, कर्म हो गया। अब एक चाय पीना भी कर्म है एक जन्म देके आपको सौ सौ साल रगड़ा देख सौ साल में कितने कर्म करोगे वो कितने आपको करेंगे रोजी चाय पीना होगा दो बार तीन बार रोजी खाना दो बार नाश्ता एक बार हरे कर्मी तो है सारा कर्म ही है कोई शास्त्र भी कोई शास्त्र अवीत कर्मी तो है सारे इसलिए कहते कि देखो यह तो असंभव हैदिकाल प्रतीक से असंख्य अवशिष्ट कर्मण सां प्रतीक से फल क्रम अनियमाद अनाश्वास लोक से प्रसकता सचानिष्ठ इति। क्योंकि एक तो अनादिकाल संक्षित असंख्य अविशिष्ट कर्मण असंख्य है गणना नहीं कर सकते कितना आपके पास कर्म है अनादिक अविशिष्ट कर्मण अवशिष्ट कर्मण बचा हुआ अवशिष्ट अविशिष्ट अवशिष्ट बचा हुआ कर्म है इतना ही नहीं इस वर्तमान जन्म तो कर रहे हो आप और इन कर्मों का तो कुछ पता ही नहीं कब फल देंगे क्या होगा इनमें कुछ तो बता दुष्ट वेदनी है जो किसी जन्म में फल देने वाले हैं तो है। और भजन आदि करोगे जितने भी होते है वो, में चला जाता है और अदृष्ट जनवेदनी में कब क्या दें? कोई भरोसा नहीं उनको ले रहे हैं फल क्रम अनियम साम्प्रतिक मने वर्तमान इस जन्म के अंदर किए जाने वाले कर्मों का फल के क्रम कोई निश्चय नहीं है इसलिए लोकस्या अनाश्वास हो तो दुनिया में कोई कर्म के प्रति विश्वास नहीं करेगा करेंगे फल मिलेगा पता ही नहीं चल रहा है कब मिलेगा क्या होगा अब एक एक कर्म भी अनेकों जन्म स्तर से देने लग जाए एक एक जन भी देने लग जाएंगे तो भी कितनी हो गई इसलिए कहेंगे भाई ये तो फिर ऐसा कर्म करना तो बेकार ही है लोग तो कर्म करना ही छोड़ देंगे सब नास्तिक हो जाएंगे अच्छा इतना सच अनिष्टा और यह बात अत्यंत तो अनिष्ट है अनिष्ट क्यों अनिष्ट है क्योंकि कर्मक्ष विरलम हो गया कर्म कर रहे हम ज्यादा और खर्च बहुत कम हो रहा है कर्म का अक्षय विरल हो जाएगा ना आप एक जन्म मान लीजिए एक लाख कर्म कर देंगे और वह एक लाख कर्म होकर एक लाख जन देगा लेकिन उस प्रत्येक जन्म फिर एक, एक लाख कर्म करते जाओगे तो कर्म का संचय बढ़ते ही जाएगा क्षय तो अत्यंत विरल होते जा रहा है ऐसे तो में व्यक्ति को मोक्ष मिल ही नहीं पाएगा और ये भी पता नहीं चलेगा ना आपने मनुष्य स्वर्ग के लिए जो कर्म किया है वो कर्म कब फल देगा जो झूठ बोलना भी कर्म किया वो फल पहले देगा क्या भरोसा? उल्टा पुल्टा कुछ भी हो सकता है ना का नियम तो है नहीं कर्म का ऐसी अवस्था में सारी दुनिया को क्या हो जाएगी कर्म क्षय अत्यंत विरल उत्पत्ति में बावलकता है पुण्य और पाप आपस में टकरा कर कही तो यूं ही नष्ट हो जाएंगे और जो है कर्म अपने फल के देने में। एक कर्म ने एक जन्म दिया उस एक जन्म में एक कर्म कर दी। फिर उसमें से एक कर्म एक जन्म देगा उसे एक लाख हो जाएगा तो अनावस्था तो कर्म की भी दुनिया भर बढ़ते ही रहेगा वो ऐसे मान करके बात करें निश्चित फल क्रम के बिना कभी व्यक्ति प्रवृत्त नहीं हो सकता जब तक आपको महसूस ना हो भाई यह कर्म जो कर रहा हूं इसका फल मुझे अवश्य मिलने वाला है शीघ्र मिलेगा इसलिए बहुत लोग आते हैं कर्म कर्मकांड कराते पूजा पाठ कराने के बाद बोलते हैं महाराज कब मिलेगा पहले राव का जाप तो हो गया और राव ठंडा हो गया होगा तुरंत कब मिलेगा इसका फल दो महीना तीन महीना छह महीना कभी तो होना चाहिए ना कुछ समय बता दो कथन भाई जब इंजेक्शन दे दिया डॉक्टर ने ये बुखार उतर तो दो चार घंटा लगता है इंजेक्शन गया दूर होने में और हफ्ता भर लग जाता है इंजेक्शन से काम तो चलता नहीं इस तरह से इंजेक्शन चढ़ा दिया है राहू को शांत होने में टाइम देगा हफ्ता पर इस बीच तेरी कमजोरी जो हो रखी है मामला का व्यापार की सारी की वो उसके लिए और ट्रॉनिक लेने पड़ेंगे व्रत करो अरे बाबरे बाबी तो बावरी बावरी बड़ा मुश्किल है बोलते <laughs> यही तो तुम्हारी कमजोरी इसलिए कमजोरी दूर कैसे होगी नहीं डॉक्टर भी तो टॉनिक देते हैं, हैं? मल्टीविटामिन टैबलेट देते हैं बीमारी दूर करने के बाद खाते रहो बोलते महीना पर तब जाके फिर तंदुरुस्ती वापस आते हो और इसी पीछे कहीं और तुम्हारे तो अटैक हो गया फिर और चौपट हो जाओगे हमारी जा गारंटी कुछ नहीं है हम तो राह को ठीक किए अभी अब पता नहीं बाबी से अटैक कर जाए तो फिर केतु तो अटैक कर जाए तो तू तो, तो चक्कर में पड़ा रहेगा इसीलिए तुम पिया करो ढंग से जब करो व्रत करो सब, सब तुम्हारे लिए इलाज तो हो गया हवन तो हो गए इंजेक्शन है वो वे सब करते रहो और इस बीच दूसरा देवता अटैक ना करे तो भला हो गया तुम्हारा समझो नहीं तो फिर क्या कर सकते फिर आना फिर देखूंगा फिर शनि उस समय ट्रैक्टर ला फिर उसके उपाय कराऊंगा संसार चलता है एक कर्म का चक्र चम कर्म आने का जन्म कारणम चलो एक कर्म अनेक जन्म को दे देगा तो और मुसीबत का काम एक कर्म एक जन्म देता है तभी तरह दूर दुर्दशा हो जाएगा हमारी और एक एक कर्म भी अनेक जन्म देने लग जाए जब मुसीबत हो गया फिर उन जन्मों में होने वाला कर्म कम देंगे देंगे फल इसलिए कहते हैं वो सब वही दोष दोबारा आएगा एकम कर्म अनेक जन्म कारणम न क्यों कर्म सो एक कर्म अनेक जन्म कारणम की अवशिष्ट से का काला मान लीजिए अनेकों कर्म आपने किया है उन अनेकों कर्मों में से एक ही कर्म अनेक जन्म देने देने लगा है अनेकों जन्म दे रहा है फिर दूसरे कर्म के लिए अवसर कहाँ मिलेगा जन्म देने को जो बाकी पड़े हुए कर्म है वो आपका जन्म कब दे पाएंगे तो क्योंकि एक कर्म अनेकों जन्म दिए जा रहा है और जो पहले से करे पड़े हैं दुनिया भर कर्मों उनमें दूसरे तीसरे कर्म है उनको जन्म देने का अवसर ही नहीं मिलेगा काला भगवत भावी काल को एक ही कर्म व्याप्त कर लिया अनेकों जन्म देने को तैयार हो रखा है वो तो दिए जा रहा है अनेकों जन्म तो अन्य कर्म को जन्म देने का अवसर ही नहीं मिलेगा फल देने का अवसर ही नहीं मिलेगा वही कहते हैं एक कर्म यदि अनेक जन्म देने लग जाए फिर तो अनेकों कर्मों में से एक कर्म ने लगातार अनेक जन्म देने लग जाए फिर तो अवशिष्ट से वि बाबा अवशिष्ट जो कर्म है उनको अपने फल देने का अवसर ही नहीं रह जाता है सच आप यह भी अनिष्ठ है क्योंकि उसमें भी कर्म के प्रति अनाश्वास प्रसिद्धि दोष वैसे वैसे रह गया चलो फिर तीसरा पक्ष अनेक कर्मों मिल करके अनेकों जन्म देते हैं मान जन्म कारणम क्यों जन्म पत्वत क्रमेण बात वह विषय पूछूंगा वह अनेक कर्म मिल करके जो अनेक जन्म देंगे ऐसा दे सकते क्या माने अनेकों कर्म मिल करके आपको चार जन देंगे मान लो अनेक है ना? चार संख्या तो अनेक हो गया दो से ऊपर अनेक हो गया एक न एक थी अनेक का, दो हो जाए तो भी अनेक हो मान लो बीस कर्म इकट्ठे हो गए और उन निर्णय लिया हम आपको अनेक जन्म देंगे ये बीस मिलकर के तय कर लिया हम बीसों मिलकर के आपको एक बंदर का और एक मनुष्य का जन्म देंगे क्या बंदर मनुष्य दोनों एक साथ हो सकते हैं तो पहला बंदर होगा की पहला मनुष्य होगा कि पहला मनुष्य के बाद होगा क्रम के क्या निर्णय होगा कौन निर्णय करेगा इसको कर्म आपस में लड़ेंगे इसीलिए व्यवस्था भी नहीं हो सकता है कि अनेक जन्म जो होगा वो युगपत तो हो नहीं सकता और क्रम कहना पड़ेगा तो पूर्व दोष आएगा एक कर्म से अनेक जन्म में भी जो दोष था वही यहां पर भी दोष आएगा क्रमीण वाच्यम तथा चूर्वदोषाषंग तूदोष अष्टोष है अनावस्थ दोषादी वही यहाँ पर भी आए तस्म प्राणा पुण्य पुन्य पुण्यकर्माशय प्रचय विहिताचि प्रधानोपसर्जन भाव प्राण अभिव्यक्त एकघ्टक मिलिता मरण प्रसाद संवर्चित एक जन्म अनेकों कर्म मिल करके एक ही जन्म को देंगे वो तो कैसे देंगे भाई तो सर देखो जन्म से लेकर मरण पर्यंत के बीच के काल में आपने बहुत सारा पुण्य पाप किया है पुण्य पुण्य कर्माशय प्रचय कृथ पुण्य और अपुण्य कर्माशयों का कर्म संस्कारों का प्रचय ढेर साक्ठा कर लिया है और वह उनमें से कुछ तो बीत कुछ तो अबीत भी है भी भी चित्रा। शास्त्र भी तो शास्त्र अवित्रपा तो तो तो अत्यंत विचित्र कर्म समूह आप इस जन्म में भी करे जा रहे लगातार तो सब का तो मरण दशा में इकट्ठे हो जाते और उनके साथ अनेक जन्मों से के संचित कर्मों में से जो फलोन्मुखी कर्म है वो भी इकट्ठे हो जाएंगे वह सब क्या करेंगे प्रधानपसर्जन भाव एन अवस्थित कुछ तो प्रधान भाव को प्राप्त हो जाएंगे कुछ गौण भाव कुछ कमजोर संस्कार है वो ठंडे रहेंगे कुछ गर्म गर्म संस्कार है ताजा है वो बिल्कुल तैयार है फल देने को तो प्रधान और गौण भाव से समस्त कर्म वहां उपस्थित हो जाते हैं प्रायणा अभिव्यक्त कब जब मरण का क्षण अभिव्यक्त होने लगता है प्रायणाभिव्यक्त है एक प्रघट तक न मिलित हार इतना ही नहीं वो युगपत एक प्रघटक युगपात इकट्ठे एक साथ मिलकर कर के वो क्या कर रहे हैं मरणम प्रसाद दिया सबसे पहला उनका काम है आपको मिटाना नहीं इस शरीर को मिटाना आपको कैसे मिटाएगा इस शरीर का मौत देते हैं वो कर्म जब तक वो स्थिति नहीं आए तब तो तो इकट्ठे नहीं होते अब केवल भरे जा रहे हैं आप जब वो दिन आने लगते हैं सब अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं और आपको पहले इस शरीर से अलग कर देते इसलिए धीरे धीरे आपका पहले कारण सुनाया देता, फिर नहीं दिखाई देता फिर सुनाई नहीं सुना देगा बगल वाला बैठी चिल्लाते रहता है पिताजी पिताजी कहा कौन सुनने पिताजी दिखाया हो फिर भी डॉक्टर कह रहे अभी जिंदा है चिंता मत करो भाई जिंदा है सुनता तो वही नहीं है क्या कारतना का बैंक बैलेंस बता नहीं रहा अरे दो कर अभी जिंदा है बस यही तो विशेष है वो आपको इस शरीर से अलग तो कर दिया है भी यहां से उड़ाया नहीं है इंद्रियों को सब विराम को प्राप्त करते धीरे धीरे पहले सब हृदय में इकट्ठा कर किया कर्मों ने जैसे नित्य ही आपका मौत होता है एक तरह से जब सो जाते हो तो होता क्या है सारे इंद्रियों जाते उसका नित्य प्रलय भी कहा है इसीलिए वेदांत पक्ष में जो मरण मरणकालीन प्रलय है इसमें क्या होता है उसको इकट्ठा कर दिया मरणम प्रसाद दिया समूर्चित सन उपिंडी पिंडी भाव प्राप्त करो एक अमेव जन्म करो एक जन्म का कारण बन जाता अच्छा तम और वह जो जन्म है ते नहीं वह वो जो कर्म इस जन्म के का कारण हुए है वे ही इस जन्म के आयु भी तय कर देते हैं कितने समय में आपको इन सबको भोग करना है होता हो जाएगा। इसलिए बड़े बड़े योगी लोग क्यों नहीं तालते हैं? वो जानते हैं कि हम टाल बीतेंगे तो कर्म तो भोग दे के रहेगा वो तो में खो चुका है बिना भोगे तो मरे होंगे तो वो भी फिर उसको भोगने के लिए आना ही पड़ेगा क्योंकि तो फलोन्मुख हो चुका था वो इसलिए तो आने दो इन दिन, चार दिन तक तो सात दिन तक भी मेहमान बना के रख लो उसको भोग लेना चाहिए इसलिए कहते बड़े-बड़े योगी लोग लो, दूसरों, तो दूसरों को आशीर्वाद देकर सबको ठीक कर दिया वो अपने सड़े जा रहे भूतों में ऐसे देखने को मिला है कारण यही है कि वो गदे इसी शरीर के साथ मुक्ति हो जाए छुट्टी हो सामर्थ रहते भी उसको निवारण नहीं करते तीसरे कि देखो और जिसको बचाना तो बचा भी देते कई बार देखा गया वो गाड़ी में बैठ रहे हैं साथ में कई लोग उत्सुक होते हैं गुरु जी गुरु जी जा रहे थे हम भी चलो चल, चल। तो हम नहीं रुक जाओ तुम रुक जाओ तुम ये काम करो तुम वो काम करो उसको काम में लगा देगा उन सबको हाँ जिनको साथ में ले जाना ना ऊपर उनको लेके चलिए चल बेटे तुम सब हाथ पैर तोड़ लो पहुंच जाओ ऊपर हम भी जा रहे तुम भी चलो क्यों ऐसे होता है ऐसे प्रसंग स्पष्ट ऐसे कई कहानियां हैं जो जीवंत है जो हुए हैं घटनाएं है। है वो स्पष्ट बताते हैं कि उस समय में जो कर्म तय हुए जन्म का वे कर्म स्वयं क्या करेंगे भवति भवती कर्मणा लब्धायुष्कम भवति उन्हीं कर्मों के द्वारा आपके आयु का निर्णय हो जाता है तस्मिन आयुषी हर उस आयु में क्या क्या भोग करोगे हो सकता है कर्मणा भोगा भोग तस्वीन आयुषी तेन कर्मणा भोगा भोग संपत उन्हीं कर्मों के द्वारा तीन काम कर रहे जिसे चार काम किया एक काम तो सबसे पहले ये जो अनेक कर्म इकट्ठा हुए वो आपके शरीर से अलग कर दिए दूसरा अगला शरीर दिखा दिए समूर्चित कर दिया समित कर दिया एक अगला शरीर दिखा दिया जिसमें आप तुरंत जो है जलू का न्याय पकड़ लेते हैं जलू का जानते ना जो जो होता है, यूं -यू कर रहता है करते रहता है घास हास और दूसरा पकड़ में आ गए तो इसको छोड़ उधर चला जाता जब तक दूसरा पकड़ में नहीं आएगा छिपका रहेगा यूं -यू करते रहेगा या दूसरा है दूसरे पकड़ा और उसको छट से वो जो होता है जलू का ये शरीर में अभी छिपके हैं आप शरीर से आपके इंद्रियों को दबा दिया है यानी अगला शरीर को दिखा देते कर्म तो जैसे ही अगला शरीर दिखाई दिया आप यहाँ से वहां चले जाएंगे और ये शरीर यहाँ पढ़ा रह जाएगा तो वही प्रक्रिया जलु न्याय से जो है ये कर्म आपको पहले इससे अलग किया दूसरा दे दिया फिर उस आयु तय कर दिया दूसरे की कितने समय तक उसमें रहना है और यह भी तय कर लिया उसमें क्या क्या भोगेंगे कौन सी कौन क्लास से फेल होना है कौन से कौन क्लास से पास होना है सब निर्णय हो गया फिर जगह जगह पुरुषार्थ के गुंजाइश भी दे दिया मौका देता है विकल्प करते ना मन में ये करूं करूँ वो करूं, ये भी कर्म का ही भला है, आपको पुरुषार्थ करने का अवसर दे रहा है विकल्प ला रहा है अब विकल्प में विवेक करके सदमार्ग में चलो चाहे असत मार्ग में चलो मर्जी अपनी होती है यही स्वतंत्रता के कर्म आपको साथ साथ देते भी जाते और कुछ नया मे कोई दया नहीं करते वो कर्म कहते नौ विकल्प भुगतना पड़ेगा बुखार बुखार सात दिन सात दिन चाहे जितना इंजेक्शन लो नहीं भुगतो वो जो है बिल्कुल उसको अनिच्छा प्रारब्ध स्वेच्छा प्रारब्ध परीक्षा प्रारब्ध तीन प्रकार प्रारब्ध माना प्रकारों ने जो अनिच्छा प्रारब्ध है वो आप कुछ नहीं करते तो भुगतना तो ही पड़ेगा कोई रास्ता नहीं उसके लिए आप जितना हाथ जोड़ो जितना मनाओ जितना सच बोलो कोई नहीं सुनेगा आपके बात मैं बाहर कर ही देंगे प्रारंभ है तो ना अनिच्छा प्रारब्ध क्या कर लोग हाँ क्यूँ अकाल मृत्यु में यह की अंतर इतना ही पड़ता है वहाँ पर अकाल मृत्यु किस लोग ज्योतिष में भी है दंडांधर व्यवस्था होती है मध्य मृत्यु हम लोग आयु कि अल्पायु मध्याय पूर्ण आयु इस शरीर के आपके तीन आयु हमेशा कुंडली वाले निकाल देते हैं अर्थात तो उस समय में संभावना है यदि जिन पापों के कारण से मृत्यु की संभावना है उसके लिए प्रायश्चित आपने कर दिया महावृत्यु आप कर दो वो टल गया अल्पाइसा फट करके मध्य में तक आप आराम से जाओगे मध्य में फिर ब्रेक लगने वाला वहाँ एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो स्पीड ब्रेकर करके बहुत सावधानी होनी पड़ेगी फिर मृत्यु जगह जाप करनी पड़ेगी सवा लाख फिर आगे जाओगे तब उसके आगे चाहे तुम दस लाख में जाप कर दो वहा तो नहीं रुकने वाला गाड़ी फिर तो गया तो ये व्यवस्था दी गई है कि ये अकाल मृत्यु वास्तव में इसलिए कहा गया उस समय आपने जो पाप उपस्थित हुए मृत्यु कारण बन रहे थे उसको टालने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया अत उसी समय हो गया तो जो अकाल मृत्यु करते क्यों संभावना थी ना सत्तर तक जीने की संभावना थी और अड़तालीस में चला गया आदमी का मतलब है उसने उसके उपाय उस समय नहीं किया अतव चला गया लेकिन उसके अगला शीर जो मिलेगी वे कर्म उसको भुगताएंगे बीच में वो जो बाकी है ना 20 साल जो भी फर्क रह गया है उसको यात्रा में घूमना पड़ेगा भूत भ्रे भटकना पड़ेगा अनेक प्रकार से भटक सकता है वो और फिर बाद में ही जन्म मिलेगा के बाद ही जन्म मिलना है उसको। इसे उसका काल है उसके अगला जन्म का कारण जो बने मृत्यु के बाद में पुनर्जन्म जो होगा वह तो उसी उम्र पे ही होगा इस बीच के समय उसको केवल भुगतना पड़ेगा विभिन्न प्रकार के योनियो मेरे पर उसको जन्म नहीं मानते इसलिए कह रहे हैं यहां पर देखिए और इसके सब समझा रहे देखिए बहुत सारी बातें कहेंगे अभी अशोक कर्माशय जन्म आयुर्भोग हेतु त्रिविपाक को अभिव्यति थी इसलिए इस कर्माशय को जन्म आय और भोग का कारण होने के कारण से इसका एक दूसरा नाम है त्रिविपाक जिसको पहले नक्शा में दिखाते ना चार्ट में कर्माशय त्रिविपा कोष्टक में दिया त्रिविपाक दूसरी जगह वासा लिखी थी जिसका आगे ले प्रज्ञा संस्कार वो जो चार्ट को ध्यान रखना कर्माशय का दूसरा नाम त्रिविपाक अतः एक भविक कर्माशय होता और यह कर्माशय भी एक भविक क्योंकि दो प्रकार के कर्माशय होता है ना एक तो एक भविक एक अनेक भापूर्विक एक भविक कर्माशय और अनेक भविक कर्माशय भावपूर्विक कर्माशय भी कहते हैं उसमें एक कर्माशय की कथा जो अनेकों कर्म मिल करके एक जन का कारण एक भव माने जन्म का कारणी भूत कर्माशय को कहते हैं एक भविक कर्माशय एक भविक कर्माशय एक एको भव जन्म एक भव अस्ती एक भविक कर्माशय दुष्ट जन्म वेद निस्तु एक विपाक आरंभी भोग विपाक आरंभी वाह आयुर्भव हेतु नंदीश्वर नहुषवाह इति और रही दृष्टि कर्म जिस जन्म करम, किया वो उत्कृष्ट निकृष्ट क्रिश्ट कर्म कारण से इसी जन्म में आपको तुरंत फल मिलने वाला जिसको पहले दृष्टांत दिया था नहुष का और जो नंदीश्वर का जो दृष्टांत दी थी उन दृष्टांतों के आधार पर लेकिन वो दृष्टि जन्मवेदनीय जो फल है वह भी पुनर्विचार करना है क्या आपको नियत विपाक देंगे एक जन्म देंगे या दो जन्म देंगे या तीन जन्म देखा गया वह एक का होगा एक ही दृष्टि दे के मामले में तीन बार उनको जन्म देना पड़ा संत कुमार आदि का सात था सतपुरुष अनादर कर, कर दिया उसके कारण तीन जन्म प्राप्त हुआ और दो भी होता जिस नहुष का दो ही था नंदीश्वर का एक नहुष का दो जय विजय का तीन दृष्टांक के आधार पर अधिक से अधिक माना गया इसलिए दुष्ट जन्म वेदनी जो कर्म हुआ करते हैं वह अधिक से तीन जन्म ही दे पाते हैं इसलिए आरंभी भोग हेतु अतः द्विविपाक आरंभी वाह आयुर्भोग हेतु नंदीश्वर नहुश्त वाह दृष्टान दे रहे हैं काल जीवन होगा अष्ट वर्ष आयुष्टो वहां पर आया है कि जो है आठ वर्ष के आयुष्य तीव्र संवे के कारण से वह दि विपाक भी हो सकता है एक विपाक भी हो सकता है निर्भर होगा वह जो व्यक्ति जैसे नंदीश्वर था वह इंद्रपद को प्राप्त कर रहा है लेकिन इंद्रपद जो था वो सांप बन रहा है नहोश तो ये जो चीजें हैं इन निर्भर होता है उस व्यक्ति की अपने साधना की अवस्था ये तीव्र संवेग संवेगापन्न है और उसमें भी अधिमात्र तीव्र संवेग हो जाए तो एक जन केवल तीव्र संवेग है तो दो जन अथवा मध्यम ऋदु में रह जाता है तो तीन जन्म यह व्यवस्था दिया गया है पार्श प्रहार विरोधि अगस्त से इंद्रपद प्राप्ति प्राप्ति विपाकः पार्षद प्रहार का विरोध में अगस्त्य जो इंद्रपद प्राप्ति आदि हुई थी वह एक ही जन्म हुआ था उसका इसलिए वह अधिमात्र तीव्र संयोग माना गया दृष्टांश से नंदी शर्वत नहो शाह क्लेश कर विपाक अनुभव निमित्ता अनादिकाल सनादिकाल समूर्चित चित्रीकृत अनेक आतिका वासना इसलिए इनको कहेंगे हम अनेक भूपूर्विका वासना होती वो क्या है वो कहते अनेक भूपूर्विका वासना का वर्णन कर रहे हैं क्लेश कर्म विपाभव क्लेश कर्म और कर्म का फल के द्वारा जन्य अनुभव निमित्ता अनुभव जनता जन्य क्लेशानुभव जन्य कर्मानुभव जन्य कर्म विपाभव जन्य ही वासना भी वो कैसी है अनादिकाल काल समोर्चित अनादिकाल से संपिडित हुए हैं वो इदम चित्तम ये जो चित्त है वासना में ज्यादा है संस्कार तो कम है वासना ज्यादा है अनादिकाल समोचित पिंड विशेषा यह जो चित्र है वह क्लेश कर विश अनुभव से जन्य वासना वासनामय है।, वासनाम है, है वासना फिर अनादिकाल समोचित इसलिए चित्र कैसा है चित्रीकृत पट के समान है शुद्ध पट के समान नहीं शुद्ध पट भी ठीक था वह तो अति उत्तम था सर्वोत्कृष्ट है वो, लेकिन घटित पट है वो तो थोड़ा गड़बड़ है है ना घटित पट थोड़ा गड़बड़ है लांचित पट तो और खटपट है और चित्रित पट तो पूर्ण घटपट है पूरा रंग बिरंग लग गया है पूरा तैयार हो गया कपड़ा चित्रपट वह वास्तव में वासना में चित्त का स्वरूप शुद्धिकरण करना है तो क्या करना पड़ेगा पहले उसका रंग उतारो सब चित्रों को हटाओ चित्र में रंग भरे हैं रंगों को हटानी पड़ेगी फिर वो रेखाओं को बनाया था पहले रेखा चित्र बनाया रेखा चित्रों को हटाओ फिर उसके माड़ को भी हटाओ तब शुद्ध पट होएगा तो चित्र की शुद्धि के कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसे जानकर दृष्टांत क्या दे रहे हैं <coughs> चित्र का कद चित्रपटी विचित्र चित्रपट के समान है ये विचित्र चित्रों चित्रपट के समान है चित्रीकृदम पटम सर्वदम और कैसा है चारो तरफ से मारो मत्स्य जाल के समान ग्रंथियों के द्वारा ही व्याप्त है कहीं भी किसी भी रास्ते से निकलने को प्रयास करता वही उसकी विचित्र वासना पकड़ लेता है बड़ा आश्चर्य जहां भी जाए वो अपना पूछ हिलाना छोड़ता नहीं अपनी दिखाएगा कहीं भी जाएगा अपना मन अपनी बुद्धि और अहंकार को किनारा रख करके जो आज ऐसे भी सभी स्वीकार करने को तैयार तो हो ऐसा कोई नहीं मिलेगा अपने अपने वासन लेकर आते हैं तीसरे कभी देखते हैं पार्टन में कभी बाढ़ आ जाती कल कभी बाढ़ नहीं रहेगा कारण क्या है वो कुछ वासनों को लेकर आ जाते हैं उसके अन्द्रोज मिल गया तो बड़ा खुश और दो चार दिन आएंगे उसका विपरीत खुट मिल गया एक बात ऐसे हमने वहां से निकल पड़ा और उनको लगी नहीं चोट तो बस बाढ़ खत्म बड़ा बड़ा उतर जाता है कारण क्या है वो अपने वहां लेकर आए हुए हैं सुनना चाहते हैं अपने अनुकूल बात चल रही है तो बहुत अच्छा पाठ चल रहा है थोड़ी सी प्रतिकूल बात आई तो बिल्कुल दिल हिल जाता है वह एक दिन दिमाग उड़ जाएगा फिर बड़ा कठिन काम है ये पाठ पढ़ाई पढ़ना शास्त्रों को सुनना और उसमें भी हमारे जैसे के मुख से सुना था और भी कठिन था सब संप्रदाय को ताड़ फोड़ कर देता है सब साजरा फाजरा सबको तोड़ फोड़ कर देता है छोड़ता नहीं किसी बात पे है कोई दया नहीं कोई माफी नहीं कोई हम तो मान लगे ना दया करना पाप है था को दया करें। किस पर दया करेंगे न कोई अपना न कोई अपनाया को चक्कर में पड़ेंगे इन चीजों की निर्दयता पर बोलते हैं तो डर जाते हैं भाग ये मुश्किल है लेकिन हृदय से आदमी को अपने शास्त्र पर निष्ठा है। बाहर से सीधा कठोर भी बोले कोई आपत्ति नहीं होता बोलना भी चाहिए तभी तो आदमी का, अपने का अकल को खुश करने से क्या फायदा होता वैसे डूबा हुआ और डूब जाएगा है ना भैंस जब थोड़ी पानी उतरती है तो तो अच्छा लगता है आपको भी ठीक लगता है लेकिन ज्यादा उतरने दिया तो फिर क्या होगा फिर आपके हाथ से चला हो भैंस गई पानी में कहते ना इसने कहावत तो वही हालत है इसलिए यदि पढ़ना चिन्ह अपने तो पढ़ रहे अपने लिए पढ़ रहे हैं आपके लिए क्या पढ़ना आप भी पढ़ रहे हैं अपने लिए पढ़ रहे हैं नहीं सभी अपने लिए ही पढ़ते हैं कौन दूसरे के लिए पढ़ रहा है जो दूसरे के लिए पढ़ता है वो तो धोखे में रह रहा है जो दूसरे के लिए पढ़ रहा है मां धोखे में रह रहा है वो तो अपनी बर्बाद तो निश्चित कर लेगा और अगले को भी बर्बाद करके छोड़ देगा जो अपने लिए पढ़ता है वही सही है जो अपना उद्धार कर लेगा और यदि प्राग कर्म है तो उससे दूसरा कभी भला हो जाएगा पढ़ना चाहिए इसलिए अपने लिए अपने को समझना है अपने को सुधरना है अपने को संभल करके अपने को समाधि की ओर ले जाना है जो संकल्प वाला हो पढ़ता है वही व्यक्ति सही रास्ते छोड़ सकता है इसलिए आप के बारे में समझाते करें कि पट के समान आपका चित्र है इसका शुद्धिकरण कोई आसान बात नहीं है इसे कहे एक बार जो बैनर का पेंटिंग हो जाता है जो जा जितना धो लो कच्छे के अलावा किसी काम के अला नहीं रह जाता है गरीबों के लिए वो भी। <laughs> गरीब लोग करें क्या फिर कहां करेंगे कपड़ा वो सब बैनरों को उठा लेते हैं उसी, कपड़ा उसी के से कपड़ा बांध बूंदे काट कुटके उसे कच्छा बना लेते हैं अंडरवेयर बना लेते हैं और कोई काम का नहीं है वो बेकार हो गया भैया आपका भी हाल है आपका चित्र चित्र पट के समय एकदम बेकार हो चुका है और बर्बाद क्यों करोगे इसे सतर्क हो जाना पड़ेगा अभी से ही नहीं तो अंडरवे के लायक हो है। जाओ है <laughs> आपका चित्र के लायक रह जाता है तो इसीलिए अभी से संभल जाना है इन वास्तरों को क्षय करने के लिए प्रयास करना है पट जो हो चुका है हो चुका है उसे तो कुछ नहीं कर सकते अब उसको मिटाने के लिए अनेक तरीका अपनानी पड़ेगी है कि नहीं चाहे सुपर लाओ सर्फ चाहे जो एरियल डालो कुछ डालो औ शुद्धिकरण करना शुरू करना पड़ेगा इस यहाँ पर भी कहते हैं साधना करना शुरू करना पड़ेगा नहीं तो सर्वतो तो मत्स्य जालम ग्रंथि आतंथियों के द्वारा चार दिशे बंधे हुए उसी प्रकार जैसे कि मत्स्य जाल के समाता अनेक भावपूर्वी का वासना है इसलिए इनको कहते हैं अनेक भावपूर्विका अनेकों जन्मोन से उत्पन्न होकर के बनी हुई ये वासना यही अंतर है कर्माशय और वासनाओं में ये तो ये कर्माशय ऐशय एक भव्य का उपता और जो कर्माशय है वो तो हम पूरे बता चुके हैं वो तो इसी एक भव में एक ही जन्म में एक जन्म के प्रति कारण होंगे एक जन्म में होने वाले होते हैं और अनेक जन्मों से जो आ रहे हैं उनका नाम वासना है ये संस्कार स्मृति है तो आ, ता वासना है। और जो संस्कार स्मृति के कारण थे उनको हम क्या कहेंगे वासना कहेंगे ताक्ष अनाधिकारी ना और वो एक जन्म के होने वाला नहीं है अनेक जन्मों का होते हैं। इसलिए हम कहते हैं बार बार जो एक बार लघु पढ़ लिया और दिमाग समझ लिया और फटाफट रट रहा है तो समझो अनेक जन्मों से ठा हुआ है वो, तभी इसलिए आसानी से हो गया जो पहली बार लघु रटने के लिए शुरू रखा इसी जन्म में पहली बार उसका हो रहा हो पिछले जन्म लघु पढ़ा ही नहीं हो उसकी तो मुसीबत हो जाता है घोड़ घोड़ के घोड़ घोड़ के परेशान और फिर भी लपन संधि तक पुरानी होता है छोड़ के भागता है। भाग नहीं पाते आपकी अपनी वासना अपनी संस्कार शास्त्र की कितनी है संसार की कितनी है स्वयं आप अपने आप को देख सकते हैं इसलिए सब वर्णन कर रहे हैं साफ साफ कि वासना और संस्कार में अंतर क्या है अभी जो डाल रहे हैं ना संस्कार वो संस्कार टिकती नहीं और जब पहले से वासनाओं को शास्त्र पढ़ने मासीधी अभिव्यक्त होने लग जाते हैं वो टिक जाते हैं जिसके जितनी शास्त्र की वासना मजबूत है उसको उतनी ही शीघ्रतापूर्वक शास्त्र के मार्ग में चलने में आसान हो जाता है और जिसकी वासनाएं कमजोर है शास्त्र की और संसार की वासनाएं तगड़ा है वो जरूर जाएगा वही काम जोड़ेगा फिर दो बारह बनाने में लग जाएगा अनेकों महल बनाएगा चेरा छिरी बनाएगा नाती पोती बना लेगा नहीं तो लगा रहेगा वो ये संसार वासना है और संसार वासना आपको छोड़ नहीं सकता है इसे दोनों वासना में हमेशा लड़ाई चलता है साधकों में संसार की वासना और शास्त्र की वासना इसे शास्त्र की वासना जितनी आप बढ़ाते जाएंगे उतनी संसार वासना नष्ट होते ही जाता है ये शास्त्र वासना को भी आगे बताएंगे योग सूत्रकार उसको भी मिटाना जरूरी है ये नहीं मिटाओगे तो शास्त्र की घमंड हो जाएगी शास्त्र का अहंकार होगा शास्त्र ज्ञान के अहंकार में वो वही पढ़ा रहेगा फिर आगे वो मोक्ष की ओर नहीं जा सकेगा इसे शास्त्र वासना को भी कैसे नाश करना है वो बाद में आएगा इसलिए कहते जब ये तो असो एक भवि का कर्माशय स नियत विपाक अनियत विपाक एक भविष्य संस्कार हुए अभी अभी जो इस जन्म आपने जो संस्कार बना पाए हैं विभिन्न प्रकार के नए कर्मों के माध्यम से तो वो क्या होंगे उसमें भी दो विभाग करना पड़ेगा नियत विपाक वाले एक अनियत विपाक नियत विपाक अनियत विपाक त्र जनवेदनीय से नीति विभाग से वो उनमें भी दुष्ट जनवेदनीय जो नियम है नियत विपाक वाले उन्हीं के प्रति एक भविकत्व का नियम है जो अधिक से अधिक तीन बताया गया एक जन जन्द, दो जन या तीन जन एक विपाक द्विपाक और त्रि विपाक के प्रतिकारण जो होने वाला वह वा एक भविकत्व में ही लागू होता है अनेक बहुपूर्वक में ये नियम नहीं है न तो अदृष्ट जनवेदनी अनियत विपाकस्य। जो अदृष्ट जनवेदनी वाले अनियत विपाक है उनमें एक भव्यत्व नहीं लागू हो होता अस्मात यो ही अदृष्ट जनवेदनी अनियत विपाक तस् त्रिगति क्योंकि जो अदृष्ट जनवेदना माना भविष्य जन्मो में फल देने वाले जो कर्म हुआ करते हैं उनकी तीन में से एक गति हो सकती है क्या तीन गति होगी सबसे पहला कृतस्य अविपक्व से आपका जो कृत कर्म है वो फल देने से पहले आपने कोई ऐसा प्रायश्चित कर दिया जिसे वो नष्ट हो गया प्रायश्चितता दिना कृतस्य किए थे कर्म लेकिन वो अविपक्वश अभिपिपक्व नहीं हुआ फल देने लायक नहीं हुआ इतने में ही आपने उसकी प्रायश्चित जिसे नष्ट कर दिया इसी जन्म में आपने कोई कर्म किया और समझ गए ओह मेरे से ये पाप कर्म हो गया है तो उसको नष्ट करने वाला दूसरा कर्म आपने कर दिया अरे हमसे पुण्य हो गया ऐसे स्वर्ग मिलेगा तो गड़बड़ हो गया मुख्य संपादक है इसलिए स्वर्ग के लिए किया वो पुण्य को नाश करने के लिए कुछ और संकल्प पूर्वक साधना करोगे जब तब कर, कर दोगे उससे क्या होगा वो पुण्य भी नष्ट होगा इसे पुण्य का नाशक पाप है पाप का नाशक पुण्य है इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को प्राय करते हुए नष्ट करता मुख्य मार्ग आगे बढ़ सकता है इस प्रकार से कुछ कृत कर्म नष्ट हो जाते हैं दूसरे प्रधान कर्म आवापागमनबा वो क्या होता है प्रधान कर्म के साथ साथ वो भी फल देने लग जाते हैं जो प्राग कर्म आए हुए हैं जिसे प्राग कर्म आपने से आपको मालूम है कि भाई आपके फल मिलना है मान लीजिए सौ रूपये ना मालूम था एना पहले लक्ष्मी का जब तब किया के जुमान ने। जुमान जो खुश हो गया, और सौ तय था दिया उसने पांच सौ चार सौ बोनस मिल गया कि नहीं मिल गया वो प्यार कर्म के साथ वो प्रधान कर्म के साथ में वर्तमान में किया वो जो जब था वो उसके साथ जुड़ गया दोनों मिलकर के वर्तमान में विशेष फल प्रदान करने समर्थ हो गए ऐसे भी इस जन्म के कुछ कर्म प्रार कर्म के साथ जुड़ करके विशिष्ट फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं जैसे प्रार कर्म है आपका शास्त्र पढ़ने का लेकिन कोई ऐसा भी कर्म आ रहा है जो शास्त्र पढ़ने से रोकने का यदि इस बीच में आप कोई कर्म पुण्य नहीं करते हो जब तक ध्यान भजन नहीं करोगे तो क्या होगा वो जो प्राग कर्म आपको छोड़ाने वाला उस दिन आते ही छोड़ा देगा आपको यहां से छुट्टी करा देगा कोई ना कोई बहाना बनेगा भागोगे और यदि शास्त्र वासना को और दृढ़ करने के लिए प्राप्त जब प्राप्त अवसर को हम न खोवे उसके लिए भी यदि उपाय करते रहोगे तो लगातार बारह तेरह साल पंद्रह साल तक भी लगे रह सकते हो और पढ़ाई पूरी हो सकती है साधना में आगे बढ़ सकते हैं लेना अधिकतर लोग ये नहीं करते हैं उपासना को महत्व नहीं देते पढ़ने लिखने लगे दूसरी में लग गए और साथ कोई जब तप उपासक कुछ नहीं उसके लिए तो होता क्या इसरे बीच में छोड़ जाता नब्बे प्रतिशत लोगों का यही हाल इन उसने प्रारब्ध कर्म के साथ फल को उस फल को मजबूत करने वाले के योग्य अन्य दूसरा कर्म इस जन्म किया नहीं इस, इस जन्म किए जाने वाले कर्म का दो गति आपने देखा या तो प्राचीत कुछ नष्ट हो जाएंगे या तो कुछ ऐसे है प्राणक्रम के अनुरूप ही हो करके उसे जुड़ करके विशिष्ट फल प्रदान करने वाले हो जाएंगे अथवा तीसरा नियत विपाक प्रधान कर्म अभिभूत सेवा चिर अवस्थान में थे अथवा ऐसा आपने जब भी कर्म किया वो इतना हल्का फुल्का कर्म है वो जो प्राणक्रम से प्रधान कर्म है वो इसको दबा लेता है और वो अगले जन्म के लिए रिजर्व में चला जाएगा और अपने प्राण क्रम ही काम करते रह जाएगा इस जन्म में किए जाने वाले कर्मों का तीन भाग हो गया एक भाग जो कुछ ऐसे हैं जो किया हुआ प्रायता से ही नष्ट हो गए कुछ ऐसे हैं जो प्राधिकरण से आया हुआ है उसके साथ जुड़ करके यही फल देकर निपट जाएंगे और कुछ ऐसे है प्राधिक्रम से दबो दिए गए हैं अति वह अगले जन्म में फल देने के लिए रिजर्व में चले जाते हैं सुरक्षित हो जाते हैं यही तीन गति है इस जन्म किए जाने वाले कर्म जो की अदृष्ट जन्मेदन में होंगे कृतस्य नाश हो यथा व्याख्या कर दो दोबारा उनमें भी कृत हो कि नहीं, नहीं उन्ए थे उनके नाश का यथा शुक्ल याद यही वनाश है कृष्ण से इस दृष्टान आपने कोई पुण्य कर्म किया उससे क्या हो गया इसी जन्म में किया हुआ पाप कर्म था वो फल देने से पहले ही नष्ट हो गया यदम उत्तम इस विषय में श्रुति भी कार्य कर्म निवेदित पाप से को राशि पुण्य कृतो अपहति दो दो ही भागों में समझना समस्त कर्म को दो भाग का मतलब एक भाग है पुण्य कर्म दूसरा भाग है पाप कर्म पुल्प पापस्य से एक राशि पुण्य पाप पापकृत जो एक पाप का रूप एक राशि जो है वह पुण्य कर्मों के द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे ते कर्मा सुकृतानी कह कर रहे हैं तदिचस्व उन कर्मों की इच्छा करनी चाहिए जिससे कि इस जन्म किए जाने समस्त पाप कर्म यही नष्ट हो जाए आगे के लिए वो न भावे यहां जो आपसे पाप हुआ है उन पापों को यही जब तपादी के द्वारा नष्ट कर देनी चाहिए ताकि पुण्य पुण्य आगे जाए अभी पुण्य आगे जाएगी तो और अच्छी बात है स्वर्ग आदि का पुण्य और आगे बढ़े नहीं उनको भी नष्ट यही कर डालो किए थे अज्ञान काल में अविवेक काल अज्ञान नहीं अविवेक काल में अभी भी ही है विवेक काल में भी तो अज्ञान काल से न करके अविवेक काल में जो संकल्प पूर्वकृत कर्म थे पुण्य कर्म उन पुण्य कर्मों को भी इस विवेक काल में आने के बाद निष्काम भाव से उन फल के न चाहने के प्रति अव कर्म करना पड़ेगा जो पूर्व में मैंने किया है स्वर्गार्थ कर्मा वह मुझे स्वर्ग को प्रदान न करें उन पुण्यों को इसलिए नकाठने लायक पुण्य यहां करनी पड़ेगी एक पुण्य को दूसरा पुण्य काटेगा सकाम कर्म रूपा पुण्य कर्मों को निष्काम कर्म रूपा पुण्य कर्म नष्ट कर देंगे पाप कर्मों को पुण्य कर्म नष्ट करते हैं वह चाहे सकाम पुण्य हो चाहे निष्काम पुण्य हो वह पाप कर्मों को नष्ट कर पाएंगे लेकिन सकाम सकाम पुण्य कर्मों को निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा नष्ट किया जाता है और वह निष्काम पूर्व किया हो पुण्य कर्म में वही आपके शास्त्रों में आगे साधना में आगे बढ़ने के उपयोगी होते हैं यही प्रक्रिया को समझा है यहाँ पर ईश्वर तदिचा स्व कर्मा सुकृता कर तुम यही ये मने अस्मिन जन्म इसी जनुने तादृश सुकृत कर्मो को करने के इच्छा करनी चाहिए वही वास्तव में कर्म शब्द वाच्य है बाकी शब्द अनर्थक है कवयो वेद है ऐसे विद्वान पुरुष लोग कहा करते हैं